भ्रम भ्रम माने भूल भूल भटक जाना रास्ते से गिर जाना इसको भ्रम बोलता है बहुत आसान बात है लेकिन एक सज्जन ऐसे थे सत्तर बरस की उम्र में रो रहे थे तो गायक रो रहे थे बचपन में हमने किसी के भीत में से मिट्टी निकाल लेते थी अब देखो संस्कार की मैंने मिट्टी निकाल ले थी यही जो मैं का आरोप है ये बड़ा भारी दुख देता है अच्छा अब वेदांत एक दूसरी बात आप लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये बड़े अहंकारी होते हैं जब देखो जब शिवोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि कुछ न कुछ ये अहम अहम लगाए ही रहते हैं तो अब कोई भोला भाला आदमी होए और गंभीर विचार न करे तो उसको ये आरोप सच्चा लगेगा हो ये बात सच्ची लगेगी वेदांती तो बड़ा अहंकारी है अपने को ब्रह्म बोलता है तो आप कभी विचार करके देखो जब हम अहम को ब्रह्म कहते हैं तो अहम का छोटापना कट जाता है अहम जीव है ना जीव अब इसको बताया ब्रह्म तो जीव का जीव पुना कट गया माने अभिमान का जो अंश है अहंकार का जो अंश है वो टूट गया वो कट गया वो पेट गया वो मर गया तब अहम को ब्रह्म समझेंगे है और ब्रह्म में जो परोक्षता थी कि ब्रह्म न जाने कितना बड़ा और कितनी उम्र का कैसा है अहम कहने से वो ब्रह्म कोई आंख से ओझल बड़ी लंबी चौड़ी चीज है ये परोक्षता तो ब्रह्म में से निकल गई और परिच्छिता जो अहम में घुसी हुई थी सोच परिचिनता निकल गई तो अहम ब्रह्म कहना जो है वो ब्रह्म की परोक्षता परोक्षता माने आंख से ओझल होना अनजान होना अज्ञात होना ब्रह्म में जो अज्ञातपना था सो तो दूर हो गया कैसे ब्रह्म को अहम कहने से और अहम को ब्रह्म कहने से क्या हुआ अहम में जो परिच्छिनता थी छोटापना था अभिमान था अहंकार था सो कट गया अहम ब्रह्म कहने से दो फायदा हुआ एक तो ब्रह्म की परोक्षता कट गई और एक अहम की परिच्छिता कट गई तो अहम परिच्छिनता को छोड़ करके परिपूर्ण हो गया ब्रह्म हो गया और ब्रह्म परोक्षता को छोड़ करके साक्षात अपरोक्ष हो गया तो ये तो अहंकार और परोक्षता दोनों को मिटाने के लिए अहम ब्रह्म किया जाता अहम ब्रह्म कहा जाता है ये अहंकार बढ़ाने के लिए अहंकार बढ़ाने के लिए अहम ब्रह्म नहीं होता अच्छा तो निरव दियो हम अव्य आपने सुना ही होगा एक महात्मा थे वो बैठ के अपने शिष्यों को नारायण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे तुम ये सकल सूरत नहीं हो तुम ये हड्डी मांस नहीं हो तुम ये क्रिया कर्म नहीं हो तुम ये सुख दुख नहीं हो तुम तो साक्षी असंग उदासीन हो परिपूर्ण हो ब्रह्म हो अद्वितीय हो तुम्हारे सिवाए और कुछ नहीं, इतने में एक बुढ़िया है अब ये आप जानते हैं साल लोग तो होते ही हैं, किसी में भेज दिया एक बार तो क्या कबीर दास भजन कर रहे थे भरी सभा में एक स्त्री आई उसने कहा कि ये तो बदमाश है दुष्ट है इसके साथ तो हमारा बुरा संबंध है हमको इसने रखा है खाने को नहीं देता है तो कबीरदास में खा गया है ना झट उसके कंधे में हाथ डाल हाँ दिया अरे बिल्कुल हम खुले आम तुमको रखते हैं तुम चलो हमारे घर में रहो मौज करो अब तो राजा ने भी छोड़ दिया उनको बनारस का राजा था उसने कहा कि स्त्री रखने वाला है छोड़ दो So, एक दिन दंड देने के लिए उनको राज्यसभा में बुलाया गया और उस स्त्री को साथ लेकर गए इतने में बोले पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ तो पानी क्या होगा महाराज जल्दी लाओ एक लोटा पानी लाया गया तो उन्होंने राज्यसभा में गिरा दिया और तो ये क्या किया जगन्नाथपुरी के मंदिर में आग लगी है बुझाया है अब महाराज पता लगाया गया तो सचमुच उसी दिन उसी टाइम पर जगन्नाथ के मंदिर में है ना आग लग गई थी और कबीर अपने आप बुझ गई तो कबीर जी ने यहाँ से बुझा दिया बोले हरे रोम सिद्ध पुरुष है ये कबीर जी की जीवनी में ये बात आती है तो बुढ़िया आई गाली देने लगी तो महात्मा बोले तो लोगों ने कहा बुढ़िया गाली देती है महात्मा बोले तुम सत्संग करो बाबा उसकी तरफ ख्याल मत करो वो हमको गाली नहीं दे रही है किसी और को गाली दे रही है अब तो बुढ़िया को और गुस्सा आया बोले नहीं नहीं, नहीं मैं तुम्ही को गाली दे रही बोले नाना इस बिचारी ने तो हमको कभी देखा नहीं हमको क्या गाली देगी तो आ गई पास और उनका सिर पकड़ के हिलाने लगी मैं तुम्ही को गाली दे रही हूँ बोले तो के देखा न सत्संगी देख लिया इसका तो अन्नमय कोष तक अभी पहचान है इसने हमको कहा देखा है? ये तो हड्डी मांस चाम के शरीर को पहचानती है ये हमारे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को थोड़ी पहचानती है तो भाई मेरे कोई कहे कि तुम बुड्ढे हो गए बिकारी हो गए बोले हमारे अंदर तो भिकार है ही नहीं है, है? बोले कि तुम काले हो गोरे हो नाटे हो लंबे हो मोटे हो बोले तो अरे बाबा हमारे तो आकार ही नहीं है बोले तुम पापी हो आत्मा हो कहा हम तो निरवध्य हैं। किसी ने कहा मर जाओगे बेटा बोले अव्यहा हम तो अविनाशी हैं, हम तो मरते नहीं तो ये अहम ब्रह्म कहने का फायदा आपके ध्यान में आवे कि अहम जो होता है वो एक शरीर में परिच्छिन्न मालूम पड़ता है जब हम साक्षी भी अपने को मानते हैं तो ऐसे ही मालूम पड़ता है कि हम अपने मन के साक्षी हैं। है? मन में काम आया मन में क्रोध आया मन में शांति आई मन में अहिंसा आई अब मन में समाधि लगी मन में विक्षेप हुआ हम उसके साक्षी हैं। हमने सपना देखा हमने सुसुक्ति देखी हमने जागृत देखा तो ऐसा लगता है कि हम एक शरीर में होने वाली जो शारीरिक मानसिक वाचिक क्रियाएं हैं उनका मैं साक्षी हूं ऐसा लगता है तो इसको ब्रह्म कहने से क्या होता है कि जो अहम में परिच्छिता है वो कट जाती है माने परिच्छिता का अहंकार कट जाता है बोले ब्रह्म को अहम कहने से क्या फायदा है अहम को ब्रह्म कहने से तो ये फायदा है कि अभिमान नहीं अहंकार नहीं परिच्छिन्नता नहीं दे रहे ब्रह्म को अहम कहने से क्या फायदा है ब्रह्म को अहम कहने से ये फायदा है कि पहले तुम ब्रह्म को सातवें आसमान में समझते थे बोरी लंबी लंबी दूर में व्यापक समझते थे और काल में है न? कैसा होगा ऐसा वैसा वैसा अहम कहने से उसकी परोक्षता सारी की सारी कट गई साक्षात परोक्ष अपना आपा हो गया तो अहम ब्रह्मास्मि कहने का अभिप्राय ये होता है कि ब्रह्म की परोक्षता कट जाए और अहम की परिच्छिता कट जाए और परो परोक्षता और परिच्छिन्नता कट जाने पर अद्वितीय आत्म तत्व में ये प्रपंच तो खेल मेल के समान है बोला हम देहो हो यह सदरूपो ज्ञान मित्युच्य बुध ही देह नहीं हूं एक महात्मा ने कहा <coughs> कि बेटा जैसा तुम मुझे देखते हो वैसा मैं नहीं हूँ तो क्योंकि मैं तुम्हारी आंख से तो दिखता नहीं हूँ ऐसा अच्छा तो गांव के लोगों ने मेरे बारे में जैसा तुमको सुनाया है मैं वैसा भी नहीं हूँ अच्छा महाराज वैसे भी नहीं है का नहीं गांव के लोग गांव के लोग जो है वो अज्ञानी है हमारा स्वरूप क्या जाने और तुम अपनी इंद्रियों से जितना देखते हो वो मेरा क्या स्वरूप था नहीं, नहीं। महाराज मैं तो श्रद्धा से सोचता हूँ कि आप ब्रह्मविद हैं महात्मा हैं बोले तुम ये जो सोचते हो कि मैं ब्रह्मविद महात्मा हूँ ये श्रद्धा के साथ जो तुम्हारी भावना है ये भी गलत है बेटा वो मैं नहीं है और जैसा लोग कहते हैं वैसा मैं नहीं हूँ जैसा तुम देखते हो वैसा मैं नहीं हूँ है? जैसा तुम श्रद्धा भक्ति से हमारे बारे में सोचते हो मैं वैसा भी नहीं हूं तो तब महाराज आप जैसा अपने को बताते हैं वैसे है अरे भाई जैसा मैं हूं वैसा मैं अपने को बता नहीं पाता अच्छा महाराज आप अपने बारे में जैसा ध्यान करते हैं वैसे कि जैसा मैं हूं उसका ध्यान हो ही नहीं पाता है, है? तब कैसे हैं वचनातीत ध्यानातीत लोकातीत इंद्रियातीत यन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम वो मेरा स्वरूप है जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे कि मैं कौन हूं जब तुम अपने को जानोगे कि मैं ब्रह्म हूं तभी बेटा तुम मुझे जान सकते हो कि मैं कौन हूं जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक मेरे स्वरूप को भी नहीं जानोगे क्योंकि असल में मैं और तुम ये दोनों जीव की नोक पर अलग होते हैं बोला और ये मन के भीतर के बीच के माय अलग होते हैं तत्व से मैं और तुम पद का अर्थ अलग नहीं होता एक ही तत्व है जो वहां तुम कहा जा रहा है और यहां मैं कहा जा रहा है और वहां मैं कहा जा रहा है और यहां तुम कहा जा रहा है वो एक ही तत्व है शरीर के भेद से शरीर के भेद से इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है नो ही सदरूपो ज्ञानम इतुचते बुधई अरे ये देह जो पहले नहीं था काल परिच्छि हो गया ना आगे नहीं रहेगा का काल परिचि हो गया ना का अभी बदल रहा है का काल परिच्छि हो गया ना आ, सपने में जैसे एक देह दिखा वो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा और उस समय सिनेमे के पर्दे पर कि जैसे कोई शरीर कांपता हुआ दिखाई पड़ता है ऐसा सपने में दिखाई पड़ता है वो कोई चीज है तो मैं ये असद रूप सदरूपाद व्यतिरिक्त ये सदरूप से व्यतिरिक्त है अर्थात असद रूप है इसकी कोई सत्य ही नहीं है ऐसा ये देह अहम देहो न भवामी मैं देह नहीं हूं देह देह तो अनेक है और मैं एक हूँ देह असद रूप है मैं सदरूप हूँ देह मरने वाला है देह जन्मने वाला है देह पढ़ने घटने वाला है मैं ऐसा नहीं कोई कहीं भी किसी भी शरीर में आत्मा शरीर नहीं है किसी भी मन में आत्मा मन नहीं है किसी भी सुसुप्ति में आत्मा सुसुप्ति नहीं है तो ये जो चैतन्य है ना ये जो जागृत ज्ञान है जो कभी सोता नहीं जो कभी सपना नहीं देखता जो कभी जागता नहीं है अपने स्वरूप में मगन है और जागृत को भी देखता है सपने को भी देखता है सुशुक्ति को भी देखता है ये आत्मदेव साक्षात ब्रह्म है निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमातः ना हम देहो ये सद्रूपो ज्ञान मित्य उच्य मित्योच्यत निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हम आतः आमय माने रोग होता है मैं निरोग एक उज्जैन में एक सज्जन रहते थे उनका नाम था दुर्गा शंकर नागर तो वो लोगों की चिकित्सा करते थे थे तो आध्यात्मिक शक्तिशाली पुरुष पर उनके यहां बहुत से लोग आते थे चिकित्सा के तो और कहते बैठ शांत प्रातः काल स्नान करो संध्या वंदन करो हवन करो शांति से बैठ जाओ और विचार करो कि मैं निरोग हूं रोग मेरा स्पर्श ही नहीं कर सकता दुख मुझे छू नहीं सकता दुनिया के संजोग वियोग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता तो मैं असंग हूं मैं उदासीन हूं मैं मुक्त बोले ऐसी भावना करो अब तो बहुत से लोग हूं 50-60 तो प्रतिशत तक लोग उनके यहाँ से निरोग होकर के दमा से छूट के जाते टीबी से छूट के जाते प्राचीन जो खांसी से छूट के जाते जो बड़े बड़े पुराने रोग होते थे ना उनसे मुक्त होकर के जाते पागलपन की तो खास तौर से वो चिकित्सा करते थे उनके यहाँ से एक कल्प नाम का मासिक पत्र निकलता था पहले 20 बरस निकला बीस तीस बरस निकला अब निकलता है कि नहीं उनको मालूम नहीं है संभव है अब भी निकलता हो उनके शिष्य होंगे तो निकालते होंगे हा उसको स्वर्ण सूत्र बोलते थे इसका नाम उन्होंने रखा था अपनी पत्रिका में स्वर्ण सूत्र सुनहले सुनहले सूत्र ये सुनहरे सूत्र क्या है निरामय अहम निरामय निरामयो कोई रोग मुझे स्पर्श नहीं करता कोई संजोग वियोग मेरा स्पर्श नहीं करता जन्म मृत्यु मेरा स्पर्श नहीं करता संसार के पाप पुण्य राग द्वेश सुख दुख कोई मेरा स्पर्श नहीं करता, मैं निरामय हूं न मुझ में शारीरिक रोग है न मुझ में मानसिक रोग है हाँ। कोई रोग मुझ में है ही नहीं अज्ञान ही नहीं है सबसे रोगों का रोग महारोग अज्ञान का भ्रांति का वही मुझमें नहीं है ये बड़ी सीधी, सीधी सादी बात यह है कि जब तक तुम स्वीकृति नहीं दोगे जब तक तुम अपने में मंजूर नहीं करोगे तब तक सुख और दुख तुमको छू नहीं सकते मंजूरीकरण के बिना आ, मंजू पूरीकरण जब तक तुमको तुम उसको स्वीकार नहीं करोगे मंजूरीकरण नहीं करोगे कहा आजा रोग मुझे लग आ सुख मुझे लग, लग। आ दोष दुख मुझे लग आ दोष पाप मुझे लग जब तक तुम उसको भुला के अपने साथ चिपकाओगे नहीं तब तक वो तुम्हारे साथ लग नहीं सकता अधिकांश लोग रोटी न मिलने से अगर दुखी होते तो हम कहते कि हाँ भाई एक बात है इनको खाने को रोटी नहीं मिली है ना इनके रोटी का बंदोबस्त होना चाहिए जरूरी है कपड़ा न मिलने से लोग दुखी होते तो हम कहते कि हाँ इनको कपड़ा मिलना चाहिए ऐसे दुखी भी है अरे रोटी खाली कपड़ा पहने हुए हैं मकान में हैं पलंग पर सो रहे हैं है। और दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं जल रहे हैं दुख की दावा के दावानल से ये कहाँ है ये कहीं मन की गलती है ये तुम्हारे दुख की निवृत्ति की विद्या है ये वेदांत वो दिव्य कला है दिव्य कला है जिससे दुख जो है वो हमें छूने की हिम्मत न करे ये कला है ये जीवन की जीवन की एक दिव्य कला है निरामयो हम अब तुमको तो दुख होता है उनकी बेटी ऐसी का उनकी बहू ऐसी का उनका बेटा ऐसा का हम ओ भाई ऐसा का वो बाप ऐसा वो इसी का नाम है आ मो मार हा गांव में ऐसे बोलते हैं कि हे बैल आओ मुझे मारो ये बैल होते हैं ना बैल उनके शरीर में एक तरह का एक कीड़ा मक्खी के बराबर का होता है वो सट जाता है वो उसको किलनी बोलते हैं किलनी हमारे गांव में उसको किलनी बोलते हैं इल्ली बोलते हैं इल्ली, है, इल्ली आ अनाजो मेली होती ना तो ये असल में उसका आग, उसकी विशेषता क्या है कि अगर उसको बैल के शरीर से अलग कर लो ऐसी चिपत्ती है कि अगर अलग कर लो तो मर जाती है अलग करो तो मर जाते हैं फिर उसको बोलते हैं इल्लत इल्लत संस्कृत भाषा में इसी को बोलते हैं उपाधि ये इल्लत लग गई है उपाधि जुड़ गई है शरीर के दोष को हम अपना दोष समझते हैं मन के दोष को हम अपना दोष समझते हैं दुनिया के दोष को हम अपना दोष समझते हैं बिना विवेक किए बिना विवेक किए संसार को अपने ऊपर रोप लेते हैं और दुख बुला बुला के दुखी होते हैं एक आदमी के पांच रुपए चले गए और दुखी हो गया तो उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारे पांच रुपए चोरी के चले गए तो पुलिस वाले ने पूछ दिया कि आखिर वो रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से थे तो उसने कहा हमारे पास हमने भी अमुख का चुराया था आप देख लेना हम आप लोग भले मानुष हो सज्जन हो आप के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहते हैं ए? लेकिन जब दूसरे के जेब में से आप निकालते हो तब तो आ, खुशी होती है और समझते हो कि हमने बड़ी बहादुरी की ए? और वही दूसरे के जेब से निकाली हुई चीज जब कोई तुम्हारे जेब से निकाल लेता है तब रोने लगते हो कि हाय हाय हमारा चला गया उसको क्यों नहीं वैसे ही बाजार की चीज समझते जो जेब से जेब में जेब से जेब में जेब से जेब में चलती रहती है और तुम्हारी कभी नहीं होती वो तो बाजार ही औरत है एक दिन तुम्हारे घर आई और तुमने उसको अपनी मान लिया अब उसके लिए रोते हो तो ये आमय माने देखो संस्कृत भाषा में आम माने होता है कच्चा आमान अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं ना तो कच्चे अन, आ, से जाता है उसको पकाने की खीर पकाने की जरूरत नहीं पड़ती चरु पकाने की जरूरत नहीं पड़ती कच्चे अन्न का तो उसको अमान्य बोलते हैं ये पंडित लोगों को सीधा देते हैं ना सीधा बोले भाई हम तुम्हारे घर का पकाया हुआ नहीं खाएंगे हमको सीधा सामान दे दो उसको अमान्य बोलते हैं ये वैसे आम गत धातु से भी आम बनता है आम उसको समझो कि जो तुम खाते हो ना खाने के बाद जो पेट में पचता नहीं है आव बन जाता है उसी आम, उसी आम, को पड़ता है ना लोग बोलते हैं आव पड़ रहा है सफेद आव पड़ रहा है लाल आव पड़ रहा है उसको बोलते हैं आम संस्कृत भाषा में उसका नाम है आमाशय आमाशय तो सुना ही होगा है ना अन्न कच्चा जहां रहता है कच्चा बिना परिपाक हुए जहां तक अन्न रहता है उसको आमाशय बोलते हैं आम उसी को बोलते हैं आम आम तो जब अन्न पचता नहीं है कच्चा रह जाता है ना तो वो रोग बन जाता है वो आम और आयुर्वेद की तो ऐसी मान्यता है कि शरीर में जितने रोग होते हैं वो इसी अजीर्ण के कारण इसी अपच के कारण होते हैं सर्वे रोगा तंदुलस्थ मूला उदरम व्याधिमूलम उधर जो है पेट ही असल में सब रोगों सब रोगों का घर है तो जैसे अन्न कच्चा रह जाए तो शरीर में रोग हो जाता है वैसे आदमी का मन और विचार भी कच्चा रह जाए तो उसके अंतकरण में रोग हो जाता है अच्छा देखो उस स्त्री का मन कच्चा है कि नहीं कि जिस पुरुष को देखे उसी से ब्याह करने की इच्छा हो जाए तो क्या बोलेंगे यही बोलेंगे ना कि उस लड़की का मन अभी कच्चा है हैं? और पुरुष अगर किसी चीज को देखे और देखते ही खाने का मन हो जाए उसका और पाने का मन हो जाए उसका तो कहेंगे ना कि उस पुरुष का मन कच्चा है बात बात में बात बात में ढुलक जाता रहे ये बात बात में दुखी हो जाना बात बात में सुखी हो जाना जने जने से राग कर लेना जने जने से द्वेष कर लेना है? तुनक मिजाज हो जाना किसी ने आंख जरा प्यार की आंख से देखा तो उसको अपना प्रेमी समझ लेना और किसी ने जरा टेढ़ी आंख करके देखा तो उसको अपना दुश्मन समझ लेना ये कच्चे मन का निशान है हो है न और वस्तु के सच्चे स्वरूप को न समझना ये बुद्धि का आम है आ, आ, आ, अब ये बुद्धि का आमाशय खराब है कब कि जब तुम्हारा विचार परिपक्व नहीं है और मन का आमाशय खराब है कव कब जब तुम्हारे संकल्प परिपक्व नहीं है, है? और तुम्हारा भोजन ये भी आमाशय खराब है इसके कारण कभी पित्त बढ़ता है कभी वायु बढ़ता है, है कभी कफ बढ़ता है ये अन्न का परिपाक ठीक न होने से नाक में से निकलता है तो उसका नाम बलगम होता है नीचे से निकलता है तो उसका नाम आऊ होता है और जब रक्त में ये घूमने लगता है तो नाड़ी का अवरोध कर देता है यही जो कच्चा अन्न होता है ना कच्चा अन्न जो शरीर में जो जिसका परिपाक नहीं होता तो वो ये बलगम के रूप में निकलता है वही कच्चा और आव के रूप में नीचे जाता है वही कच्चा है ना और जब वो रक्त के साथ एक हो जाता है तो रक्त की गति में अवरोध उत्पन्न करता है वही कच्चा है न और मन में जने जने से दोस्ती होना और दुश्मनी होना झटपट राग हो जाना है ना अब तो हम इनके बिना मर जाएंगे आ, का अब तो आ, इनकी हम शकल आंख से कभी नहीं देखेंगे है? और बुद्धि से ये बुद्धि का कच्चा ये आमय है ओ यही आमय है आमय माने रोग आमम याति तो ये आम है यही हमारे रोग है रोग तो बोले कि भाई देखो न तो हमारे शरीर में कोई रोग है न तो मन में कोई रोग है न तो बुद्धि में रोग है बोले क्यों बोले कि शरीर मन बुद्धि ये तीनों हमारे है ही नहीं है ना मैं इनसे परे हूं असंग हूं निरामयो निराभासो आभास नहीं है आभास जो है वो परमात्मा को जानने का एक तरीका है आप इसको ऐसे समझो कि आपके घर में सीधे तो सूरज की रोशनी नहीं आती लेकिन आप यहाँ शीशा लगा दो हमारे पीछे तो आपकी आंख चमकने लगेगी तो आपकी आंख में रोशनी कहा से आई बोले, बोले सामने वाले शीशे से जो उस मकान में शीशा है उसमें तो ये रोशनी क्या है ऐसे सोचना पड़ता है बोले देखो ये रूमाल दिखता है ए? कैसे दिखता है बोले आंख से दिखता है आंख में कहा से रोशनी आई कलेजे में से दिल मिलता है दिल में कहा से रोशनी आई? जाती अब ढूंढो इस बात को कि दिल में जो रोशनी है वो आभास है आंख में जो रोशनी है वो आभास है और रूमाल में जो रोशनी है वो आभास है वो कौन है जिसका आभास हमारी बुद्धि में पड़ता है हमारी बुद्धि में प्रतिबिंबित हो करके आभासित हो करके विषयों को प्रकाशित करने का काम कौन कर रहा है वो कौन सी रोशनी है वो कौन सा प्रकाश है वो कौन सा आभास है तो अब आपको आभास की एक सीधी सादी बात बताता हूं हम लोग पहले सत्संग जब करते थे बोले यदा न चित्तम नच विक्षिप्य पुनः अनिंगनम अनाभासम संपन्नम ब्रह्म तत्पदा ये ध्यान की बात है वो ये परमार्थ की बात नहीं है ध्यान की बात है ध्यान करने बैठे एक तो नींद आने पाऊ चित्त का लय ना हो जाए अगर तमोगुणी आदमी दिन भर तो खूब खट के आए और बैठ गए ध्यान करने तो एक प्रकार का आलस्य तंद्रा निद्रा शरीर में व्याप्त हो जाते हैं और बैठे बैठे ही सो जाते हैं तो इतना समय कब बीत गया कैसे बीत गया मालूम नहीं पड़ता इसको बोलते हैं लय ब्रह्म ध्यान नहीं है इसका नाम है लय माने इसमें हुआ क्या? कि क्या की चेतना जो थी वो ब्रह्म में लीन नहीं हुई शरीर में लीन हो गई निकम्मी हो गई माने उसने काम करना छोड़ दिया और चेतना का लय देह में हो गया तो देह तो तमोगुणी है जड़ है इसलिए वो लय की अवस्था तमोगुणी अवस्था हो गई तो सावधान सावधाना ऐसे बोलते साधो सावधान लय न होने पावे तंद्रा निद्रा आलस्य तुम्हारे मन को दबा न ले बोले अच्छा आप बैठे तो क्या हुआ बोले कि मनी जो है वो जरा चक्कर लगाने लगे विक्षिपिय तो न च विक्षिपियते पुनः आपको विक्षेप न हो मन में आपको ये बात तो शायद मालूम होगी कि न मन यहाँ से लंदन जाता है और ना तो लंदन मन में आता है ये बात तो आपको मालूम है ही है मन तो जहां का तहा अपने गोलक में ही रहता है वो चल के यहाँ से हवाई जहाज से या रथ से हैं? या उड़ के चिड़िया की तरह या हवा की तरफ बह के हवा की तरफ बह के या जैसे शब्द चलते हैं ना हम यहाँ बोले ब्रॉडकास्ट करें तो लंदन में सुना जाएगा कि नहीं तो शब्द तो यहाँ से चल के लंदन गया हवा बहती हुई लंदन गई बोला पानी हवाई जहाज पर चढ़ के लंदन गया मिट्टी जो है वो पानी के जहाज में भर के लंदन गई लेकिन मन कैसे गया तो असल में मन लंदन नहीं जाता दिल्ली नहीं जाता अच्छा तब तो दिल्ली या लंदन वहां से चल के हमारे मन में आ जाते हो नहीं वो भी नहीं आते हैं वो तो अपनी जगह पर रहते हैं कि तब ये क्या होता है कि अपने गोलक में रहते हुए ही जैसे मन सपना देखता है इसी प्रकार दिल्ली और लंदन की कल्पना मन में उदय हो जाते हैं तो शांत रहने की के बदले लंदनाकार हो जाता है एक संस्कृत के पंडित का तो कहना है कि स्वर्ग का जो वर्णन है ना नंदन बन हा हा नंदन और लंदन छोड़ो पंडित लोग तो जिसकी तारीफ करते हैं हाँ दिल्ली ईश्वरो वो तो दिल्ली के मालिक को जगत का मालिक बताने उनसे तो श्लोक लिखवा लो लिख दें तो ये जो मन कहीं जाता आता नहीं मन अपने आप में ही चंचल होकर के वैसी वैसी शक्लें दिखाता है तो मन सोवे नहीं और मन चंचल न हो न च विक्षिपते विक्षेप हाँ। ना हो अच्छा तीसरी अवस्था क्या होगी मतलब तीसरी बात क्या है ठीक है मन सोता भी नहीं है और मन लंदन और दिल्ली नहीं जाता है परंतु मन अपने आप में ही हिलता है अपनी तरह तरह की है ना चीजें दिखाता है आ, कभी खुश हो जाता है कभी नाराज हो जाता है कभी सूख जाता है ना लंदन नहीं जाता दिल्ली नहीं जाता और सोता भी नहीं तो बोले कि ये जो है वो जैसे दिया जल रहा हो ना दिए की लो और वो दूसरे को तो न जला लेकिन अपने में ही हिले एक तो समझो दिया बुझ गया तो वो लय हो गया और दिए की लो दूसरे के साथ लग गई और जलाने लगी तो विक्षेप हो गया है और दिए की लो आपस में ही खूब अपने में ही खूब लड़खड़ा है कभी राग आवे कभी द्वेष आवे कभी प्रियता आवे कभी बैठे एक जगह है ना अपनी आप ही आने लगा बोले इंगनम ये तुम्हारा मन रेंग रहा है रेंग रहा है बोले अब तो अच्छा अब हिलना भी छूट गया तो देखो तब फिर क्या आवेगा बोले मैं सुखी हूं अनाभाम हूं सुखा स्वाद होने लगेगा आहा बड़ा रस है आहा बड़ा आनंद है का बड़ा मजा है मेरे जैसा सुखी और कौन होगा और लोग तो तमोगुण में सोया करते हैं नींद देते हैं और लोग विक्षेप का आनंद लेते हैं और लोग अपने को भक्तों का मन तो हिला करता है आपस में और मेरा मन का मेरा मन देखो कितना आनंद है आनंद ही आनंद है आनंद की गौछार है आनंद की नदी बह रही है आनंद का समुद्र रहा है आ आनंद की हवा चल रही है आ आनंद के संगीत गूंज रहे हैं आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद है बोले ये क्या है यही जो परम सुखद स्वरूप आत्मा है ना उसका आभास पड़ रहा है अंतकरण में ये भी सच्चा नहीं है ये आभास है बोले इसको भी काटो कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि हम परमानंद स्वरूप हैं, कि दुख स्वरूप हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं बोले तो चित्त शांत हो गया न लय है न विक्षेप है और न अपने में हिलना है कषाय है और न तो रसास्वाद है अपने आप ही सूखना और हरा होना ये कषाय है हो कषाय कसैली जैसे अपने आप में कषाय वाली होती है ना ऐसे अपना मन बिना किसी कारण के ही कसैला हो गया काश तो भाई मुंह का जायका ठीक नहीं है तो जैसे आज मुंह का जायका ठीक नहीं है वैसे कभी कभी मन का जायका बदल जाता है तो मन का जायका बिगड़ जाता है तो मन का जायका बिगड़ ना पावा और सुखी पने का अभिमान ना आने पावे है ना और अप्रतिपत्ति ना होए, तो क्या बोलते हैं बोले संपन्न चित्त जो है ये ब्रह्माकार हो गया ये ध्यान की बात कही ध्यान की बात हम लोग पहले ऐसे किया करते थे, बोले कही ध्यान हो गया का नहीं ध्यान नहीं हो गया जिस चैतन्य में ये सारी अवस्थाएं भासती हैं असल में मैं पद का आत्मा पद का अर्थ वो है और वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है तो कोई आभास अपने स्वरूप में मत पड़ने दो निर्विकल्पो हमार निरामयो निराभासो स्थूल शरीर में आमे नहीं और सूक्ष्म शरीर में आभास नहीं और कारण शरीर में विकल्प नहीं विकल्प का बीज नहीं अज्ञान नहीं निर्विकल्प विविधत्व की जो कल्पना है ये है वो है ऐसा है वैसा है दोस्त है दुश्मन है अच्छा है बुरा है इसी कल्पना में जब लोग बात करने लगते हैं ना तो आध घंटे पंद्रह मिनट बात करते हैं घंटे भर भी कोई कर लेता और फिर सोचते हैं कि अच्छा पंद्रह मिनट में इन्होंने बात क्या कही है ना हमारे काम की कौन सी बात कही बोले नहीं हमारे लिए तो कुछ नहीं करते एक बार मैं गंगा कुटी में था कानपुर में ये जे के ग्रुप है ना इनके गंगा ग्रुप मैं महीनों महीनों रहता हूँ एक इटावा के वकील आए तीन घंटे तक बात की उसने आत्मा कैसे बुलाई जाती है सो बताया और उनके पास आते हैं सो बताया जिसको चाहे उसको बुला लें सो बताया सो बताया है ना अब देखो नानी के आगे ननियोरे का बखान तो हम तो हम तो सब देवता सब प्रेत है ना, सब भूत और सब की नानी तो हम हैं तो नानी के आगे ननियोरे का बखान अब महाराज तीन घंटे में मैं यही सोचता रहा कि आखिर ये आदमी क्या कहना चाहता है कुछ नहीं निकला हो जब उठ के खड़ा हुआ प्रणाम भी कर लिया दरवाजे तक गया फिर लौट के आया तो स्वामी जी मैं एक बात तो भूल ही गया तो क्या बात है कि ये बात है कि आप ये जेके वालों से कह दो कि हमारे घर के पास इनकी जमीन पड़ी हुई है कई बरस से बेकार वो हमको दे दें आ, ये बात तो मैं भूल ही गया था है ना? है ना? वो तीन बात तीन घंटे की बात बेकार और वो जो भूल गए थे जो चलते चलते दरवाजे पर से लौट के जो उन्होंने कहा उतने ही सार था उसमें एक मिनट की बात सार तो झूठे विकल्प से झूठे विकल्प से अपने चित्र को खराब नहीं करना चाहिए जितना करना हो उतना सोचो जितना कर सकते हो शास्त्र में जैसे बोझ गठरी कितना बांधना तो जितना बोझ उठा के चल सकते हो ज्यादा बांध लोगे तो क्या होगा है ना फिर तो उसको लेके चल नहीं सकोगे ना या लेके चलोगे तो गर्दन टूट जाएगी मनुष्य को कितना सोचना चाहिए ये आप विचार करो कितना सोचना चाहिए शास्त्र में तो इसकी मर्यादा बताई है उतने ही सोचो जितना करने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है जो सामर्थ्य से बाहर है वर्षा न होने पावे सोचने लगो सूरज की गर्मी कम कर दी जाए थोड़ी आ, तो न पदिकम दुखम एक शोचित रहते अशोचन प्रतिकूर् यदि पश्चिद उपक्रम सारी दुनिया का दुख कालवा में अभी क्या हो गया है ना अरे बाबा वहा कोई बीमार हो वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो तुम्हें सेवा करनी हो है? तो लेके दौड़ो वहा दवा ले जाओ वहा कपड़ा ले जाओ वहा भोजन ले जाओ जो कर सकते हो करो और जहा तुम पहुंच ही नहीं सकते जहा कुछ कर ही नहीं सकते उसका भी बोझ अगर तुम अपने सिर पर ले लोगे तो दुखी तो होगे ना अशोचन प्रतिकूर्वी यदि उस दुख का प्रतिकार होना शक्य हो तो अपने दिमाग में शोक मत भरो समझ के बुझ के अपनी शक्ति के अनुसार उस शोक को दूर करने की कोशिश करो और यदि तुम्हारी शक्ति न चलती हो तो कम से कम तुम शांति तो रखो अशांत तो मत बनो तो ये जो विकल्प है अपने मन में तरह तरह के तरह तरह के विकल्प एक आदमी किसी के साथ जा रहा था उसको लगी प्यास तो उसने कहा देखो भाई हमको तो प्यास लग गई अच्छा लग गई तो बहुत बढ़िया बोले यहाँ तो कुआ है पानी कैसे निकालेंगे गांव में चले जाओ गांव में से जाके रस्सी ले आए बाल्टी ले आए लोटा ले आए पिया बोले आ, आप तृप्ति हुई फिर साथ वाले से बोले कि तुम भी पियो तो उसने कहा हमारे तो प्यास ही नहीं है तुमको जो तृप्ति प्यास लगने के बाद गांव में से बाल्टी और रस्सी लाने के बाद पानी खींचने के बाद पानी पीने के बाद जो तृप्ति तुमको प्राप्त हुई है वो तृप्ति तो हमको पहले से है, है? तो हम काये को जाए गांव में काये को रस्सी लावे काये को बाल्टी लावे काये को पानी खींचे क्यों पिए क्योंकि हमारा तो पेट भरा हुआ है, है? तो बाबा ये जो तुम्हारी आत्मा है ना आत्मा नित्र शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप इसमें विकल्प की सृष्टि क्यों करते हो एक दिन दो आदमी लड़ने लग गए आपस में पृथ्वी चलती है कि सूर्य चलता है आ, ठीक है बहुत बढ़िया तो जो कहता था कि पृथ्वी चलती है उस आदमी का अभिप्राय यह था कि ये जो अभी बेवकूफी में पड़ा हुआ है आदमी इसको नहीं मालूम है कि धरती चलती है इसको हम समझा बुझा करके है ना समझदार बना रहे, बड़ा बल, भल। भला विचार था उसका लेकिन अब वो समझाने में महाराज उसने कहा वाह ये कैसे हो सकता है हम धरती पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि धरती स्थिर है सूरज इधर को उगता है इधर जाके अस्त होता है हम रोज देखते अब दोनों में महाराज डंडे चल गए है? तो ऐसे समझाने से क्या फायदा तो विकल्प माने होता है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तुशूनियो विकल्प शब्द ज्ञान शब्द से तो चीज मालूम पड़े परंतु हो कुछ नहीं उसको बोलते हैं विकल्प माने कई चीजें ऐसी हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं।